O, Sahana Bhavatu Sah. विवेक वैराग्य अभ्यास ठीक ठीक विवेक ठीक ठीक ज्ञान हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है विवेक बहुत सारी चीज़ों का हम नहीं कर सकते हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है यदि हम पृथ्वी के ऊपर एक एक कण को गिनना चाहें तो हम नहीं गिन सकते कि रेत के कितने कण इस पृथ्वी के ऊपर होंगे केवल पृथ्वी का ही नहीं किसी नदी के किनारे जाकर के हम एक टोकरा रेत को इकट्ठा करें और उसके एक एक कण को गिनने लगें हम नहीं गिन पाएंगे अंतरिक्ष के अंदर कितने सारे तारे हैं उन तारों को हम नहीं गिन सकते हमारा सामर्थ्य बहुत कम है लेकिन फिर भी ज्ञान तो करना है विवेक तो करना है ऋषियों ने जितना विवेक हमारे लिए आवश्यक है उसका निर्देश किया है चेतन और जड़ का विवेक हो जाए दो ही चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक जड़ वस्तुएं हैं दूसरी चेतन वस्तुएं हैं चेतन में ईश्वर और जीवात्मा दो आ जाते हैं थोड़ा सा हमने ईश्वर के विषय में विचार किया था और थोड़ा सा जीवात्मा के विषय में विचार कर रहे थे जीवात्मा का स्वरूप जैसे स्वरूप से परमात्मा निराकार हैं ऐसे ही स्वरूप से जीवात्मा भी निराकार हैं निराकार की परिभाषा जब हम करने लगेंगे उस परिभाषा के आधार पर निराकार सिद्ध होगा कुछ लोगों ने जीवात्मा को साकार बोलना कहना शुरू कर दिया था साकार किस आधार पर उन्होंने बोलना शुरू किया था उपनिषद का ऋषि लिखता है कि यह जीवात्मा कितना छोटा सा है वो बाल के अगले भाग के सौ टुकड़े उनमें से एक टुकड़ा लेकर के उसके भी एक हजार टुकड़े किए और उन एक हजार टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया इतना सा सूक्ष्म जीवात्मा है वो तर्क ये देते थे कि चाहे कितना भी सूक्ष्म हो यदि इस बाल का दृष्टांत दिया है तो वो साकार सिद्ध होगा वो केवल मात्र ऋषि ने समझाने के लिए वो दृष्टांत मात्र दिया है कि बाल का अगला भाग कितना छोटा सा होता है उसके भी सौ खंड करें और उसमें से एक लेवें हमारी कल्पना से तो बाहर ही होगा और उसके भी एक हजार खंड करें वो तो एक हो ही नहीं सकता इस बाल के एक हजार टुकड़े सौ टुकड़े हो जाएं और सौ में से एक लेकर के उसका एक हजार टुकड़ा करना वो हो ही नहीं सकता जीवात्मा की सूक्ष्मता को बताने के लिए ऋषि ने ये मात्र दिया है। इस बात को लेकर के वो साकार बोलना शुरू कर दिया था जब आर्य जगत में ज्यादा विरोध होने लगा उनके विपरीत तर्क आए वो कुछ कुछ बंद हुए अपना उन्होंने दूसरी तरह से बात कहना शुरू किया हाँ एक बात हम अवश्य कह सकते हैं कि परिमाण की दृष्टि से वो आकार लेना चाहें तो वो लिया जा सकता है परिमाण की दृष्टि से अर्थात ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है और जीवात्मा एक देशीय है और एक देशीय होते हुए उसका जो भी परिमाण बनेगा उस परिमाण की दृष्टि से कितना सा है उस रूप में आकार वाला कह, कहा जा सकता है अन्यथा वो निराकार ही है साकार और निराकार की हम परिभाषा करने लगेंगे एक परिभाषा ये करेंगे कि जो इंद्रियों से प्रतीत होता है वो वो साकार दूसरे परिभाषा हम करेंगे जो आँख से दिखाई देता है वो साकार एक तो केवल आंख से जो दिखाई देता है हमने उसको साकार मान लिया इससे और थोड़ी सी आगे बढ़ करके परिभाषा करेंगे कि जो इंद्रियों से प्रतीत तो होता है वो साकार और इससे भी आगे जाकर के एक परिभाषा करेंगे कि जो जो इस प्रकृति से बना हुआ है वो वो साकार अब इन तीनों परिभाषाओं में क्या जीवात्मा घटेगा एक परिभाषा हमने देखी थी कि जो आँख से दिखाई दे वो साकार आँख से दिखाई नहीं देता जो इंद्रियों से प्रतीत हो वो साकार जीवात्मा इंद्रियों से प्रतीत नहीं होता तीसरी परिभाषा हमने देखी जो प्रकृति से बना हुआ है वो साकार जीवात्मा प्रकृति से भी नहीं बना हुआ तो साकार की परिभाषा और क्या हो सकती है उनसे पूछा जा सकता है साकार कहने वालों से स्वरूप से जीवात्मा निराकार है महर्षि दयानंद जी ने चार जगह ये बात कही है पून प्रवचन जब कर रहे थे तो पुनः प्रवचन करते हुए शायद तीन बार महर्षि दयानंद जी इस जीवात्मा को निराकार बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समोल्लास में मुस्लिमों का जो विषय उठाया है वहाँ रोह को निराकार कहा है रोह माने आत्मा रोह निराकार है तो जीवात्मा परमात्मा की तरह है, निराकार है परमात्मा सर्वत्र व्यापक अनंत है ये जीवात्मा एक देशीय शांत है, है जीवात्मा के विषय में बहुत सारी कल्पनाएं लोगों ने की हैं जीवात्मा के शरीर के अंदर जो अवस्थाएं शरीर और एक ऋषि ने लिखा है विवेक करते हुए कोश शरीर के कोष नहीं है वो जीवात्मा की अवस्था विशेष है कोष की दृष्टि से अन्नमय कोष कहा और अन्नमय कोष शरीर तक ही लिया है इस शरीर को ऋषि दयानंद जी ने त्वचा से लेकर के अस्थि पर्यंत जो है इसको अन्नमय कोष कहा है अर्थात ये अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है और जीवात्मा का साधन है इसलिए इसको जीवात्मा के साथ जोड़ करके कहा है, है प्रकृति का दूसरा प्राणमय कोश कहा है उस प्राणमय कोश में पांचों प्राण आ जाते हैं पांचों प्राण इस शरीर को जीवित रखे हुए हैं जीवात्मा के सानिध्य से यदि प्राण शरीर में नहीं होंगे तो शरीर जीवित नहीं रह सकता धीरे धीरे सड़ना गलना और नष्ट होना शुरू हो जाएगा तीसरा मनोमय कोश कहा है उस मनोमय कोश में ऋषि ने दिया मन अहंकार और पांच कर्म इंद्रियां इस मनोमय कोष के आधार पर जीवात्मा चेष्टाएं विशेष करता है क्रिया विशेष करता है चौथा कोष कहा है विज्ञानमय कोश विज्ञानमय कोश में ऋषि कहते हैं उसमें बुद्धि और पांच ज्ञान इंद्रियां आ जाती हैं अर्थात इनके द्वारा पहले वाले जो मनोमय कोश है उसे क्रिया विशेष करता है और इस विज्ञानमय कोश से ज्ञान विशेष का ग्रहण करता है ज्ञान विशेष की प्राप्ति इसको होती है बुद्धि चित्त और पांच ज्ञान इंद्रियां। अगला कोश कहा है आनंदमय कोश आनंदमय कोश अर्थात जैसा ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर जब हमारी सात्विक अवस्था होती है और जिस स्तर पर सात्विक अवस्था होगी उस अवस्था में हमें कुछ आनंद होगा न्यून आनंद होगा अधिक आनंद होगा ऋषि दयानंद जी ने इसी को दो तीन उन शब्दों में लिख दिया आनंद न्यून आनंद अधिक आनंद आदि आदि दिया है तो वो आनंदमय कोश जीवात्मा जब सत्व की अनुभूति करता है इन पिछले वाले कोशों के आधार पर तब इसको कुछ कुछ आनंद की अनुभूति होती है सत्व का और कुछ प्रभाव हुआ तो और ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है और जब सत्व की पराकाष्ठा होती है सत्व गुण की उस समय जीवात्मा इस आनंद में कोष के द्वारा ऐसी अनुभूति करता है जैसे मोक्ष अवस्था आ गई हो उसका भ्रम होता है लेकिन सत्व की जब पराकाष्ठा होती है बहुत सत्व गुण बढ़ा हुआ है और उस समय जीवात्मा अपने आप को बिल्कुल शांत अनुभव करता है संसार से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं अनुभव करता और उस समय बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति उस समय ये लगता है कि जो पाना था वो पा लिया ये जीवात्मा का भ्रम है वहाँ अभी जो पाना था वो पाया नहीं गया है ये सत्वगुण का प्रभाव है ऋषि दयानंद जी इन कोश के विषय में लिखते हैं ये सब के सब कोश प्रकृति रूप हैं अर्थात ये कोश प्रकृति का ही रूप है बुद्धि प्राकृतिक है मन प्राकृतिक है इंद्रियां प्राकृतिक है वो सारा कोश प्राकृतिक है तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है लेकिन सत्व के कारण वो सुख ले रहा है ये जो आनंदमय कोश की बात कही है ये आनंदमय कोश इस रूप में हम ले सकते हैं विवेक वैराग्य और अभ्यास दूसरा चरण हमारा वैराग्य का है जब जितने अंश में इस जीवात्मा को संसार से वैराग्य होगा तब उतने अंश में इसका आनंद में कोष प्रभावित होता रहेगा जो न्यून आनंद और अधिक आनंद की बात महर्षि कह रहे हैं जितने अंश में इसको संसार से विरक्ति हुई है उतना उतना ये आनंदमय कोश प्रभावित करेगा आनंदमय कोश जीवात्मा का विकसित होने लगता है विकसित से ये मत लीजिएगा कि हमने थोड़ी सी हवा भरी थी तो गुब्बारा फूल गया और हमने और ज़्यादा हवा डाली तो और ज़्यादा फूल गया वैसा विकास मत लीजिएगा द्रष्टा अनुश्रविक विषय वित्षण से वसीकार संज्ञा वैराग्यम वैराग्य की परिभाषा कर रहे हैं ऋषि पतंजलि दृष्ट और अनुश्रविक विषय अर्थात दृष्ट से देखे हुए छुए हुए चखे हुए सूघे हुए इस दृष्ट से ये चार ले सकते हैं क्योंकि अनुश्रविक अलग कर दिया है और दृष्ट से चारों ले सकते हैं कि जिन विषयों को हमने साक्षात देखा है जिन विषयों को हमने साक्षात स्पर्श किया है जिन विषयों को हमने साक्षात जीव से चखा है जिन विषयों को हमने साक्षात नासिका से उनकी मधुर मधुर सुगंध ली है वे विषय और अनुश्रविक तो साथ वो अलग कर ही दिया जिन विषयों को हमने सुना और सुन सुन करके उन विषयों की बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं हमने की थी उन सब से वित्रष्णा हो जाना जब हम सुनते हैं कि भैया लंदन में एक ऐसा टावर है फोटो उतरवाते हैं उसके निकट जा जा करके लोग टावर है वहाँ ऐसी ऐसी जगह है वो है हमने देखा नहीं है लेकिन अपने बुद्धि के स्तर पर हम बहुत अच्छा चित्र निर्माण कर लेते हैं कल्पना करके जो जैसा हमारा स्तर होता है वैसी वैसी हम कल्पना कर लेते हैं और उस कल्पना के आधार पर इच्छा जगाते हैं कि एक दिन उसको देखना है वहाँ जाना है आदि आदि वो किसके पल पर हम ये कल्पना करते हैं अनुश्रविक सुन करके सुन करके व्यक्ति अधिक कल्पनाएं करता है पढ़ते हुए यदि हम कोई कथा कहानी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हमारे अंदर अंदर काल्पनिक चित्र चलते चले जाते हैं राजकुमार घोड़े के ऊपर दौड़ा जा रहा था घोड़ा अपनी चाल में तो चल ही रहा था लेकिन राजकुमार बहुत जल्दी जाना चाह रहा था उसने एक और चाबुक लगाया हम सुन रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं साथ साथ पिक्चर अंदर अंदर चलती या नहीं चलती वो कल्पनाएँ चलती हैं और उन कल्पनाओं के आधार पर हम अनुश्रविक जो विषय सुने थे उनके आधार पर हम सोचते हैं उस स्थान पर जाना है वो चीज़ किसी खाने के विषय सुना तो वो हमें खानी है आदि आदि उन सब से ऋषि कहते हैं वित्रृष्णा हो जाना यही वैराग्य है वशिकार संज्ञा वैराग्यम जब ये वैराग्य की स्थिति होती है तो मन की पांच अवस्थाएं जो योग दर्शन के ऋषि ने पहले ही सूत्र में महर्षि व्यास ने उस भाष्य में डाल दिया क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध अवस्था ये जो वैराग्य की स्थिति होती है इस वैराग्य की स्थिति में एकाग्रता को प्राप्त जीवात्मा हो जाता है एकाग्रता अर्थात एक अग्र एक चीज को आगे लेकर के उसके पीछे पीछे चलना यही एकाग्रता है एक अग्र एक को हमने अग्र किया आगे किया और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं यही एकाग्रता है शब्द कह रहा है ये बात हमने एक विषय उठा रखा था कहीं फिर दूसरा उठाया फिर तीसरा उठाया चौथा उठाया ये स्थिति इस स्थिति को एकाग्रता नहीं कहते एकाग्र मन नहीं हुआ है इससे पहले की जो अवस्था थी विक्षिप्त अवस्था इस विक्षिप्त अवस्था में ऐसा होता है पूज्य स्वामी महाराज की जो पुस्तक है अनेक बार आपको बताया सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार पूज्य स्वामी जी ने एक सुंदर सा उदाहरण दे रखा है दीपक वाला के जो विक्षिप्त अवस्था होती है वो अवस्था भी बहुत अच्छी होती है वो खराब नहीं है बहुत अच्छी अवस्था होती है यदि हमारी ये विक्षिप्त अवस्था भी हो जाए तो भी हम धार्मिक हो जाएँ धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि होती है उस समय भी उस समय हमारी ध्यान करने की इच्छा होती है और हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन उसे ध्यान में बैठते हुए हम एकाग्र नहीं हो पाते हमारी स्थिति क्या होती है वो दीपक का उदाहरण देते हैं जैसे कोई दीपक जल रहा हो निर्वात जगह अर्थात हवा नहीं है हवा का कोई अंश मात्र नहीं है उस समय दीपक सीधी लौ होती है लेकिन हल्का सा भी हवा का झोंका आ जाता है तो वो लौ डगमगा जाती है ऐसे ही कह रहे हैं कि जब हम विक्षिप्त अवस्था में ध्यान कर रहे होते हैं एकाग्रता अवस्था नहीं बन पाती नहीं बन पाती क्यों क्योंकि जैसे दीपक को बीच बीच हवा का झोंका हिलाता रहता है ऐसे ही हम जो ध्यान कर रहे थे अन्य विषय हम उठाते हैं उठा के उसे एकाग्रता से इधर उधर होते चले जाते हैं एकाग्र जो अवस्था बनती है ये एकाग्र अवस्था ये वैराग्य से बनती है और ये पहले वाला जो वैराग्य है दृष्ट और सुने हुए विषयों के प्रति वित्रृष्णा हो गई और एक वसीकार संज्ञा अर्थात हमने आपको रोक लिया है यही वैराग्य है जब ये वैराग्य होता है उस समय ये आनंद में कोश प्रभावित होने लगता है सजग होने लगता है और जीवात्मा इस आनंद में कोश के द्वारा आनंद की अनुभूति करने लगता है अधिक आनंद वो ऋषि ने जो लिखा है एक मंत्र आप पढ़िएगा यत्र मोदास् मुदास् प्रमुद आसते कई शब्द ऐसे डाले मोद प्रमोद आदि आदि ऋग्वेद का मंत्र है संस्कार विधि में आप देखेंगे सन्यास प्रकरण में पांच-छह मंत्र दिए हैं वहाँ भी ऐसा लगेगा कि मुद धातु एक ही है और उसी से कई सारे शब्द बना डाले और उसी के ऐसे ही अर्थ स्वामी जी ने वहाँ किए हैं आनंद है अधिक आनंद है प्रसन्नता है स्थिति तो एक ही जैसी लगती है लेकिन फिर भी कुछ कुछ भेद होता ही है तो जो हम बहुत आनंद की स्थिति में हैं, तो समझिए एकाग्र अवस्था है और इस एकाग्र अवस्था में होता क्या है ऋषि लिखते हैं इस एकाग्र अवस्था में जीवात्मा अपने आप की अनुभूति कर रहा होता है जीवात्मा अपने आप की अनुभूति कर रहा है और जिस दिन अपनी अनुभूति होने लगती है इसको आनंद की पराकाष्ठा जैसा लगने लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है लेकिन वो आनंद सत्वगुण का होता है स्वामी दयानंद जी का नौमासल्लास और उपसंहार करने लगे उपसंहार करने लगे तो महर्षि दयानंद जी अंत में एक बात लिखते हैं तीनों गुणों से रहित होकर के गुणातीत होकर के गुणातीत का तात्पर्य गुणों को अतीत कर दिया गुण गुण थे गुणों से प्रभावित थे लेकिन अब अतीत में चले गए अतीत में माने इन तीनों गुणों को पीछे छोड़ दिया है और जिस दिन पीछे छोड़ दिया ही इन तीन गुणों को जिस समय जीवात्मा सत्वगुण से सुख ले रहा है सुख ले रहा है तो इसी को सब कुछ मान रहा है लेकिन सुख लेते लेते लेते एक दिन इस सत्वगुण के सुख से भी ओब जाता है और जिस दिन ओब गया जिस दिन इससे भी वे तृष्णा हो गई उस दिन बड़ा वैराग्य होगा तत्परम पुरुष ख्या गुण वई तृष्ण्यम गुण वही तृष्णम गुणों से भी तृष्णा हो गई पहले तो विषयों से भी तृष्णा हुई थी अब तो गुणों से भी, भी तृष्णा हो गई उस दिन परमात्मा दिखाई दे जाता है इस जीवात्मा को जीवात्मा साधक है परमात्मा साध्य है साध्य और साधक हो दुकानदार और ग्राहक हो बीच का सामान्य हो तो काहे का दुकानदार और काहे का ग्राहक साध्य और साधक दोनों हैं लेकिन जहां हमें साध्य तक पहुंचना है साधक भी है लेकिन इसके पास साधन नहीं है इसके पास जाने चलने के लिए कुछ है ही नहीं तो कैसे पहुंचेगा? इसलिए तीसरी चीज का ज्ञान करने के लिए कहा है प्रकृति जिसको हम कह रहे हैं इस प्रकृति का पूरा का पूरा जैसे मैंने पोरों में बोला हम ज्ञान नहीं कर सकते लेकिन जितना आवश्यक है उतना हम कर सकते हैं और आवश्यक कितना करना शुरू कर देवे अपने मन को अपनी बुद्धि इंद्रियों शरीर आदि को भी समझना शुरू कर दिया तो हमारे लिए यही साधन बहुत दिखाई देंगे जीवात्मा के सबसे निकट का यदि कोई साधन है तो मन बहुत निकट का साधन है और सबसे उपयोगी साधन है मन बुद्धि तो निर्णय करती है बुद्धि तो विवेचना करके बताती ही है लेकिन मन जो है प्राकृतिक है और प्राकृतिक होते हुए एक और विशेष कहा है कि मन सत्व गुण से निर्मित है सत्वगुण से निर्मित का तात्पर्य यह है कि मुख्य रूप से सत्वगुण है बाकी दूसरे गुण भी हैं मन के विषय में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है ऋषि मनोवैज्ञानिक है उन्होंने तो किया ही किया है उनके बाद आज वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका विषय ही ये रहता है और इसके पीछे लगे हुए हैं कितने दिनों से लगे हैं करोड़ों वर्ष हो गए इस मन को समझने के लिए एक एक व्यक्ति अपने जीवन को खपा रहा है केवल एक मन को समझने के लिए लेकिन आज तक ये मन पूरी तरह समझ में ही नहीं आया है लोगों के आज भी लोग ये कहते हैं कि मेरा मन ये कह रहा है मेरे मन ने ये करवा दिया ये करवा दिया मन ने करवा दिया मन नहीं मानता वो गीत भी बना रखा है ना वो गाते हैं ये अपने स्वामी जी, हैं। स्वामी जी भी गाते हैं और एक और ये चंचल क्या है वो गाते हैं नहीं वो है नहीं एक गायक हैं उन्होंने धीरे धीरे मोड़ इस मन को ऐसा गीत बना रखा है मन लोभी मन कामी मन है चोर ऐसा ऐसा माने सब कुछ मन के ऊपर ही थोप दिया भी यही सबसे गंदी चीज है यही करवा रहा है हमारे प्रकाश वीर जी आय समाज के बहुत बड़े कवि हुए हैं उन्होंने भी मन के ऊपर खूब लिखा और एक बात हाँ मन ही मिलाता बड़ी सी बात लिखी है उन्होंने अंत में कह रहे हैं मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है अच्छा मन को लेकर के विश्लेषण आध्यात्मिक विचारकों ने भी किए हैं और भौतिक विचारकों ने भी किए हैं लेकिन जितनी तय में आध्यात्मिक व्यक्ति साधक व्यक्ति इस मन को समझ सकता है इसकी गहराई में जा सकता है सांसारिक व्यक्ति इस मन की गहराई में इतना नहीं जा सकता हाँ वो भी बाह्य लक्षणों से मन तक पहुँचते हैं किसी का चेहरा देखते हैं चेहरा देख करके ही ये अनुमान लगा लेते हैं इसके मन में क्या चल रहा होगा उसकी शारीरिक चेष्टाएँ देखते हैं और चेष्टाएँ देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा होगा वो विद्या है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो है मन के विषय में महर्षि लिखते हैं मन एक समय में एक ही काम करता है लेकिन अपवाद रूप में ऋषि वहाँ ये भी कहते हैं कि जब सिद्धि विशेष प्राप्त हो जाती है तो एक ही समय में मन अनेक कार्य करता हुआ भी दिखाई देता है साधारण रूप से मन एक समय में एक ही कार्य करता है लेकिन जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है योगदर्शन की सिद्धियां तीसरा बात उसमें कह रहे हैं कि जब सिद्धि विशेष प्राप्त हो जाती है तो ये मन एक समय में अनेक कार्य करने वाला भी दिखाई देता है अब साधारण रूप से तो निश्चित रूप से एक समय में एक ही कार्य करता है और इस मन को बहुत तीव्र गति वाला और चंचल कहा है चंचल का तात्पर्य बंदर जैसा मत समझिएगा जैसे बंदर चंचल होता है बालक चंचल होता है मन की विशेषता बताते हुए इसको चंचल कहा है चंचल का तात्पर्य ये है कि बहुत जल्दी जल्दी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसा जीवात्मा इसको प्रेरणा करता है कि अब स्पर्श का करना है साथ साथ देखने का भी करना है तो इतना जल्दी जल्दी इंद्रिय एक दूसरे इंद्रिय के पास चला जाता है कि जीवात्मा को जान करवाता है जीवात्मा का सहायक है हमें क्या लगता है कि एक समय हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं कोई व्यक्ति पिक्चर हॉल में गया और नई नई इस फिल्म का नाम लूँ तो पद्मावती देख रहा हो झगड़ा बहुत करवाया इस पद्मावती ने लेकिन पद्मावती ने झगड़ा नहीं करवाया ये राजनीति लोगों ने झगड़ा किया करवाया था उस पिक्चर ने झगड़ा नहीं करवाया वो तो देश राष्ट्र की अलग ही बातें होती हैं राजनेताओं की अलग बात होती है मल्य कोई पिक्चर देख रहा है और उसमें तल्लीन है और वो खा भी रहा है खा भी रहा है और जिस सीट के ऊपर बैठा है वो बड़ी मुलायम है कोमल सी सीट है और उसका आगे पीछे भी कर सकते हैं उसके ऊपर भी बैठा है और उस पिक्चर में गाना भी चल रहा है गाना चला तो सुन भी रहा है कैसा लगेगा कि एक साथ हम सब कुछ तो कर रहे हैं चार हो गए सेंट भी छिड़क वालों हॉल में सुगंधी भी आ जाएगी पांचों कर लीजिए लगता ऐसे है कि एक साथ हम कर रहे हैं लेकिन ऋषि कहते हैं कि एक साथ कभी भी नहीं कर सकता ये मन का लक्षण है संख्य दर्शन में एक उदाहरण दिया चौथे अध्याय में दृष्टांत दिया है ईशु कारवत ईशुकार वत मीर बनाने वाले के समान अथवा तीर चलाने वाले के समान दोनों ले सकते हैं कोई तीर बनाने वाला व्यक्ति तीर बना रहा था और उसमें इतना तल्लीन था इतना तल्लीन था कि बैंड बाजे बजते हुए राजा की सवारी उसकी दुकान के सामने से निकल गई लेकिन इसको पता तक नहीं लगा पता तक नहीं लगा क्यों भैया कान ने नहीं सुना होगा क्या लेकिन वहां मन एक जगह ठहरा हुआ था वहीं लगा हुआ था इसलिए नहीं सुना और यदि वहां से थोड़ा सा खिसक करके वहां चला जाता तो वो सुनता कब सुनता जब यहां से हटता तब सुनता यहां से हटा ही नहीं तो कैसे सुनेगा इससे पता लग रहा है कि जब हमें ये लगता है कि अनेक सारे ज्ञान हमें हो रहे एक साथ ऐसा नहीं है यहाँ से अट कर के दूसरी इंद्रिय से संपर्क करता है वहाँ से अट कर के दूसरी से तब हमें एक समय में एक ज्ञान ही ये मन करवा रहा है लंबी सी एक कविता मन के ऊपर बनाई उसके अंतिम बहुत प्रचलित हुए बहुत प्रचलित क्या हो गया वो वाक्य मन के हारे हार है मन के जीते जीत इससे पहले सात आठ पंक्तियां और हैं लेकिन प्रचलित ये हो गई मन के हारे हार है मन के जीते जीत और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जिसका मन दृढ़ है बलवान है वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा अभी ये बहन कांता जी कल मिलने आई और माताजी साथ में आई कैंसर हो गया था बता रही हैं गले में और कैसे मन मजबूत था उस कैंसर को दूर भगा दिया आज ठीक है जो चल नहीं सकती थी बोल नहीं सकती थी मन मज़बूत था मन मजबूत था तो इतने भयानक रोग को भी दूर धकेल दिया अजमेर में एक डॉक्टर प्रशांत हैं कैंसर स्पेशलिस्ट जयपुर के हैं उनके पास जब भी मैं अजमेर जाता हूं तो एक बार उनके पास मिलने के लिए अवश्य चला जाता हूं परिवार जुड़ा हुआ है मैं उनके केबिन में बैठा हुआ था बड़ा हॉस्पिटल है मित्तल हॉस्पिटल वहां बैठा था तो एक बूढ़ी महिला लगभग सत्तर पिछहत्तर साल की आई और उसने अपने सारे कागज़ दिखाए डॉक्टर साहब ने भी बड़े अच्छे ढंग से चेक किया देखा बताया और उस महिला के चेहरे के ऊपर उदासी नहीं थी प्रसन्नता थी और बड़े उत्साह से बातचीत कर रही थी महिला चली गई महिला जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि आचार्य जी इस महिला का कैंसर का अंतिम स्टेज चल रही है ये ज़्यादा दिन बचने वाली नहीं है चली जाएंगी कहने लगे हमने इनको बता रखा है सब इनको पता है लेकिन चेहरे के ऊपर उदासी नहीं थी बातों में कोई निरोत्साह नहीं था सब उत्साहपूर्वक ठीक बोल रही थी उसके बाद एक नौजवान युवक आया लगभग 26 साल का उस 26 साल के लड़के ने भी अपने कागज़ दिखाए कागज़ दिखाए और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर तो नहीं है और ये मुझे कैंसर तो नहीं है बोलते बोलते गला रुंद गया रोने लग गया रो पड़ा और रो कर के कहने लगा कैंसर तो नहीं है डॉक्टर ने कहा कि भाई मैंने सब परीक्षण कर लिए तुझे कैंसर नहीं है तुझे कैंसर नहीं है कागज उसको लौटाए रो करके फिर भी कह रहा है कि डॉक्टर साहब देख लो कैंसर तो नहीं है रो रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं भले आदमी कुछ भी नहीं है तुझे वो चला गया जाने के बाद मुझे भी कहा कि आचार्य जी इसको कुछ भी नहीं है लेकिन मन के हारे हार है मन के जीते जीते मन से हारा पड़ा है और पहले हमारे शरीर में जो रोग दिखाई देते हैं वो रोग पहले मन में प्रवेश करते हैं और मन में परिपक्व होने के बाद शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं यदि हम ये महसूस करने लग जाएं कि मुझे तो कैंसर है मुझे कैंसर हो सकता है कैंसर है हो सकता है सोचते रहिए सोचते रहिए एक दिन आपके शरीर में वो रूप में दिखाई दे जाएगा होते इतना प्रभाव हमारा मानसिक पड़ता है इसलिए इस मन को कहा मन के हारे हार है मन के जीते जीत। और इस मन को हार हराने और जिताने वाला कौन है इसका मालिक ही तो हराने जिताने वाला है इसकी क्या औकात है यह हार जाए ये हार जाए मन की क्या औकात है ये तो जड़ है जैसा हम चलाएंगे जैसा करेंगे वैसा ही तो चलेगा लेकिन फिर भी इतने निकट का संबंध इस मन से है कि जीवात्मा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता प्रभाव पड़ता ही है क्यों क्योंकि अभी विवेक प्राप्त नहीं हुआ है जब विवेक प्राप्त हो जाता है तब इसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है आत्मा के ऊपर अन्यथा हम इतने प्रसन्नता से बैठे थे और कोई व्यक्ति आकर के गाली दे गया एक गाली देने मात्र से सारी प्रसन्नता गायब इतने हम उस मन से प्रभावित हुए हुए होते हैं कोई व्यक्ति हमारी छोटी सी बुराई कर दे छोटी सी बदनामी कर दे बदनामी कर दे तो हम इतने विचलित हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं क्यों क्योंकि हम उससे ज़्यादा संबंध बनाए हुए हैं अपनी अस्मिता से यश से कीर्ति से आदि आदि और उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं एक और बात बीच में बोल देता हूँ जितना हम यश कमाते हैं उस कीर्ति का यश का प्रशंसा का सुख ले रहे होते हैं उतना ही हमारा पुण्य क्षीण होता है सबसे ज्यादा यदि पुण्य क्षीण होता है तो आप मेरी बड़ाई करें बड़ाई करें और मन मन में मैं लड्डू फोड़ रहा हूँ आह तेरे जैसा कौन है तेरे जैसा कौन है देखो कितने लोग बड़ाई कर रहे ये क्या है पुण्य को क्षीण करता है और सबसे ज्यादा पुण्य किसमें बनता है इसके विपरीत देख लीजिएगा यदि कोई हमारी बुराई कर रहा है अपमान कर रहा है और इस अपमान को हम बड़े अच्छे ढंग से सहन करते चले गए सहन करते चले गए एक अतिरिक्त बड़ा पुण्य बनता है इसलिए ऋषि ने लिखा है सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृत से व चाकांक्षित अवमान सर्वदा सामान्य कहने सुनने में ये बात बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लगेगी कि कोई व्यक्ति सम्मान कर रहा हो तो उस सम्मान को विश्व के तुल्य समझना और कोई व्यक्ति विद्यति अपमान कर रहा हो तो उस अपमान को अमृत के तुल्य समझना अव्यवहारिक बात लगेगी ये कोई बात है कोई सम्मान करे और हम उसको जहर समझे और कोई अपमान करे तो हम उसको अमृत समझे व्यवहार में उतरती दिखाई नहीं देती लेकिन जब इस दृष्टिकोण से देखते हैं ऋषि की बात समझ में आ जाती है कि क्यों लिखा है तो मन ये प्रकृति है इस प्रकृति को जानना है दस इंद्रियां प्रकृति हैं इस प्रकृति को जानना है बुद्धि प्रकृति है इस प्रकृति को जानना है ये हमारे साधन हैं। अहंकार प्रकृति है इस प्रकृति को जानना है ये साधन है ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है इस प्रकृति को इस साधन को जानना है बाहर के जो इन चीज़ों को चलाने वाले हैं उनको ठीक ठीक ठीक जानना है ये प्रकृति का विवेक होगा विवेक जब ठीक हो जाता है तो उसका परिणाम वैराग्य होगा और जब वैराग्य होगा तो अंदर का आनंद का स्रोत फूटेगा और जब आनंद का स्रोत फूटता है तो उसी से जीवात्मा चिपके रहना चाहता है चिपके रहना चाहता है महर्षि दयानंद जी एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत देते हैं कहते हैं कि यदि कोई चीनी का टुकड़ा शक्कर का मीठे का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ हो और चींटी जा रही थी चींटी जा रही थी उस मीठे के टुकड़े को देखती है पास आती है और क्या करती है उठा करके चल पड़ती है कि यहाँ नहीं घर बैठ करके खाऊंगी, ले चलती है। लेकिन उसी चींटी के सामने 10 किलो का मीठे का बहुत बड़ा वो पड़ा हुआ हो खंड वो क्या करेगी उठा नहीं सकती वहीं चिपक जाएगी वहीं चिपक करके उसका रस लेती रहेगी जब हमारे अंदर से आनंद का स्रोत फूटता है तो ये जीवात्मा भी उसी से चिपका रहना चाहता है चिपका रहना चाहता है लेकिन इसका सामर्थ्य नहीं है अभी के चिपका ही रहे क्यों क्योंकि अभी पूरी तरह विवेक नहीं हुआ है बीच बीच अविद्या प्रभावित कर देती है वो फिर छूट जाता है फिर पकड़ना चाहता है इस पकड़ने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है पुरुषार्थ किया जाता है यही पुरुषार्थ अभ्यास कहलाता है विवेक वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः वो जो स्थिति बनी थी आनंद वाली उस स्थिति को यत्न पूर्वक पकड़े रहना यही अभ्यास है और जब विवेक होता है वैराग्य होगा वैराग्य होगा तो इस अभ्यास के लिए जीवात्मा तैयार बैठा हुआ होगा इससे पहले तैयारी नहीं होती जीवात्मा की वो अभ्यास हो ही नहीं सकता हम कितना भी सोच लेवे कि हमारी संध्या हुई थी और उस संध्या में हमें बड़ा सुख मिला था बहुत अच्छा लगा था मैं वैसा ही होना चाहता हूँ करना चाहता हूँ नहीं होगा क्योंकि वो अभ्यास नहीं हो पाएगा पहली दो स्थितियों के बिना तो विवेक वैराग्य अभ्यास बातें तो बहुत थी लेकिन छः दिन बीत गए बातें बहुत दिमाग में आती हैं ये भी बता दिया जाए ये बता दिया जाए लेकिन सीमा है और इन्हीं छः दिनों में पूरा करना था वो हमने थोड़ा थोड़ा सबका विचार किया समय हो गया है कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा पूछ लीजिए है ना अमर है नहीं, वो तो जन्म हो तो अमर है अमर का तात्पर्य वहाँ अजन्मा और अमर मैंने पीछे भी अकायम अवर्णम असनाविरम तो वहाँ मैंने उस समय भी कहा था कि एक बात को अनेक ढंग से कहा जाता है एक बात को पक्का करने के लिए कई तरह से बोला जाता है तो वो अमर तो है ही नहीं अजन्मा तो है ही फिर अमर कहने की आवश्यकता क्या थी ऐसा आप कह रहे हैं ना तो वही एक बात को परिपक्व कर रहे हैं जी। अभी जो से कम तो हम सामने वाले को रोके भी कैसे कोई ये जो स्थिति मैंने रखी है ये साधारण लोगों के लिए नहीं रखी है साधारण लोगों को यस लेना ही होता है यदि उनको वो यस नहीं लेंगे कोई उनकी बड़ाई नहीं करेगा अवसाद में चले जाएंगे निरुत्साह आ जाएगा तो ये जो श्लोक और ये स्थिति मैंने रखी है ये बहुत ऊंची स्थिति है और वहाँ सम्मान आदि ब्राह्मणों कहा है ब्राह्मण कहा है ब्रह्म को जानने वाला जो आगे बढ़ चुका है उनके लिए नहीं तो गृहस्थियों के लिए तीनों ऐषणाएँ छोड़ने का विधान नहीं है कोई गृहस्थी बने और कहे कि हम तीनों ऐषणाओं को छोड़ देंगे ना वहाँ वित्तेषणा भी करनी होती है पुत्रेषणा भी करनी होती है वहाँ लोकेष्णा भी आवश्यक है ये ऐषणाएँ छोड़ने का विधान सन्यासियों के लिए है तो सामान्य स्तर पर ये ऐषणाएँ भी बहुत काम करती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं पीछे धकेलने के लिए नहीं है ऐसा एकाग्र करने का उपाय कोई भी चीज के प्रति हमारा आकर्षण कब बनता है जब हम उस चीज की उपयोगिता देखते हैं तब आकर्षण बनता है हम ध्यान करते हैं और हमें दुकान याद आती है कि भाई ग्राहक ना आ गया हो हम ध्यान कर रहे हैं और मां को याद आया कि अरे दूध निकल जाए हमने महत्वपूर्ण तो क्या मान रखा है दुकान महत्वपूर्ण तो दूध को मान रखा है जिस चीज़ को हम महत्वपूर्ण मानेंगे हमारा मन वहीं रुकेगा निश्चित रूप से जिस दिन हमें ये उपासना महत्वपूर्ण लगने लग गई उस दिन हमारी एकाग्रता होने लग जाएगी इसलिए उपासना आदि को अपने अंदर महत्वपूर्ण बनाना होगा कि ये लाभकारी है मेरे जीवन के लिए आवश्यक है उस दिन एकाग्र होना शुरू होगा मैं बहुत सारी बातें बताता चला जाऊँ तो भी कुछ नहीं होने वाला है महत्वपूर्ण की बात हाँ के हाँ अभ्यास अभी थोड़ा सा तो रख दिया और वो तो फिर अगली शिविर में और कर लेंगे आते रहिए ठीक है हाँ जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए मुक्त आत्माओं का नहीं तो तो मुक्त आत्माओं का कर्मा से नष्ट हो जाता है उनका तो हाँ वो ऐसे पूछिए ना ऐसे पूछिए आप मुक्त आत्माओं का कर्मा से नष्ट हो जाता है ये अलग बात हो गई कर्म, कर्मा से नष्ट होता है अलग बात हो गई हाँ योग दर्शन के आधार पर जिसने मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उनके सारे के सारे कर्म और संस्कार दग्ध हो चुके होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता वो निर्मल होते हैं ये मान्यता योग दर्शन की है फिर पूछा जाता है कि मुक्ति से कैसे आते हैं जन्म कैसे मिलता है तो ईश्वर की व्यवस्था है जो ये मानते हैं कि कर्म से शेष रहता है तो कर्मों के आधार पर होता है लेकिन योग दर्शन उन बातों को नहीं स्वीकार करता कि कर्म शेष रहते हैं लंबा विषय हो जाएगा विराम जी माता जी माता जी एक मान्यता ये भी है या वो है वो वो एक मान्यता वो भी है कि शेष रहता है दूसरी मान्यता वाले ये कहते हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहता और इनके पास प्रमाण ज़्यादा हैं जो ये कहते हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहता योग दर्शन के हाँ कुछ पूछ रहे रहेगा ही ठीक है बिल्कुल ऋषियों की बात मान करके चलिए विद्वानों के टकराव से बच जाइए विराम देते हैं ओम काचन